महाभारत द्रोण पर्व प्रतिज्ञापर्व द्विप्ततीतोध्याय अभिमनु की मृत्यु के कारण अर्जुन का विषाद और क्रोध निद्राष्टुआ अथ संसक साधम युद्धमा धनजिए अभिमन्यु हते चापी बाले बलवता महर्षि सत्तमी जाते युधिष्ठिपुर गांडवा के मथाशु शोक न हतचेतस कथम संस्यो वन वृध्वज के न वाकथित तस् प्रशांत सुत पावक में संसतत्न ने पूछा संजय जब अर्जुन समसप्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे जब बलवानों में श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु मारा गया और जब महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास अर्थात युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए तब शोक से व्याकुल चित्त वाले युधिठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया कपिध्वज अर्जुन संसप्तकों की ओर से कैसे लौटे तथा तो किसने उनसे कहा कि तुम्हारा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया इन सब बातों को तुम यथार्थ रूप से मुझसे बताओ संजय उच तस्मिन घोरे प्राण मृताम छ श्रीमान संध्याकाल उपस्थिते उपस्थित सुवासाय सर्वे सर्वरत हवा संसक्राता दिव्यस्यज प्राया स शिविर जिश्नुचत्रमाय तमृत गच्छंद गोविंद साह त्रुकोंभ्य संजय बोले भरत श्रेष्ठ प्राणधारियों का संहार करने वाले उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्योदय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्या काल उपस्थित हुआ उस समय समस्त सैनिक जब शिविर में विश्राम के लिए चल दिए तब विजयशील श्रीमान कपितभज अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा संस्तप्तक समूहों का वध करके अपने उस विजय की रथ पर बैठे हुए शिविर की ओर चले चलते चलते ही वे अश्रु कंठ हो भगवान गोविंद से इस प्रकार बोले किम्न में हृदय त्रस्तम संजति च के स्व नजाने क्यों आज मेरा हृदय धडक रहा है वाणी लड़खड़ा रही है अनिष्ट सूचक बाएं अंग फडक रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है अनिष्टम चैव में श्रेष्टम हृदया नाप सरपति भे दीक्षु चाग्र उत्पाता से मेरे हृदय में की चिंता घुसी हुई है जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पाद मुझे डरा रहे हैं बहु सर्व बहुप्रकारा दृश्य अस्ति भविद्राघ्य साम गुर्म ये उत्पाद अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं और सबके सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे वासुदेव वाच यक्तम शिवम सौ भ्रतू भविष्यति माशुच किंच तत्रिष्टम भविष्य भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन शोक न करो मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों से ही तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा इस अपस्कुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा संजय उवाच वीराव साधने कथय तौ रणे वृत् प्रयात संजय कहते हैं राजन तन्दर वे दोनों वीर उस वीर संघारक रणभूमि में संध्या बंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े तथा वासुदेव अर्जुन कृतः कर्म सुदुष्कर फिर श्री कृष्ण और अर्जुन जो अत्यंत दुष्कर कर्म करके आ रहे थे अपने शिविर के निकट आ पहुंचे उस समय शिविर आनंद सुन्य और श्रीहीन दिखाई देता था धस्ताकारम शिविरम कृष्णम अपनी छावनी को विध्वस्त हुई सी देखकर कर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा अतः वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले नदं ना मंगलाई चना मिश्रा दुंदुब शाडंबर सह जनार्दन आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं दुंदुभ तथा तुरही के के शब्दों साथ मिली हुई भी नहीं सुनाई देती है मंगल्याणी चीता न गायती पठंति चुति ममांडी के बंद ढाक और करताल की ध्वनि के साथ आज बीणा भी नहीं बज रही है मेरी सेनाओं में बंदी जन न तो मंगल गीत गा रहे हैं और न स्तुति युक्त मनोहर श्लोकों का ही पाठ करते हैं योधाश्चापी मृष्वा वर्तं तथो मुखा कृत्वा चूरम्वावदंती मां अस्ती भवद्रातृभ्यो मं माधव मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख किए लौट जाते हैं पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं माधव क्या आज मेरे भाई सकुशल होंगे नहीं सुध्यति में भाव दृष्टिकुल अभी पांचाज से विराट से हम सर्वेशुत आज इन सजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका नहीं दूर होती है दूसरों को मान देने वाले अच्छु श्रीकृष्ण राजा द्रुपद विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो हो। थकुशल होगा ना भद्रा प्रहिष्टो रणादाजान्तु आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार मनु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी करने नहीं आ रहा है इसका क्या कारण है संजय उच एवं संगठय शिविर सक दृता पांडवान पांडवानी तस संजय कहते हैं राजन इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं दृष्ट भ्रतृश्च पुत्राचिध्वज वचनम अब्रवीत भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा कुमार मनु को वहाँ न पाकर कपिध्वज अर्जुन का मन अत्यंत उदास हो गया तथा वे इस प्रकार बोले मुखवरण प्रसन्नो सर्वेश लक्ष्यते नाभिमुम पश्या न ना तो मतिन्यथ आज आप सभी लोगों के मुख की कान्ति अप्रसन्न दिखाई दे रही है इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पाता हूँ और आप लोग भी मुझसे पूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं मैं आशुत्य द्रोण न चक्रभ्यूह निर्मित न चवस्त भेदताम अभर अर्भकम मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण चक्रभ्यूह की रचना की थी आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था न चोपदेष्टियानी का निर्गम कच्चिन्बालोजस्मा भी पराणीक प्रवेशिता परंतु मैंने उसे उस व्यू से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के भियो में भेज दिया हो भित्वा ने कमहेश्वास परेशान बहुशो युधि कच्चिन्हित संख्य सौभद्र परवीरह सत्र वीरों का संहार करने वाला महाधनुर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध में शत्रुओं के उस व्यूह का अनेकों बार भेदन करके अंत में वही मारा तो नहीं गया लोहिताक्षम महाबा जातम सिंह मिवादृषु उपेन्द्र सदृश कथम आयो धने पर्वतों में उत्पन्न हुए सिंह के समान लाल नेत्रो वाले श्री कृष्ण तुल्य पराक्रमी महाबाहु अभिमन्यु विजय में आप लोग बतावे वह युद्ध में किस प्रकार मारा गया सुकुमार महेश सुकुमर महेश्वासम वास्वत्म सदा मम प्रिय इंद्र के पौत्र तथा तो मुझे सदा प्रिय लगने वाले सुकुमार शरीर महाधनुधर अभिमन्यु के विषय में बताइए वह युद्ध में कैसे मारा गया सुभद्राया प्रियं पुत्रम द्रोपद्याह केशव से अम्बायाच प्रिय नृत्यं को काल मोहित सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु को जो श्रीकृष्ण तथा माता कुंती का सदा धुलारा रहा है किसने काल से मोहित होकर मारा है सदृशो विष्णुवीर के शुभ्य महात्मन विक्रम श्रुत महात्म ही कथमा हत के वीर महात्मा केशव के समान पराक्रमी शास्त्रज्ञ और महत्वशाली अभिमन्यु युद्ध में किस प्रकार मारा गया है वाष्णितम शूरम मया सतत लालितम यदि पुत्रम न पश्या यम साधन सुभद्रा के प्राण प्यारे सूरवीर पुत्र को जिसको मैंने सदा लाड़ प्यार किया है यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी हम लोग चला जाऊंगा। मृद कुंजित के शांत बालम बाल मृगे क्षणम्विद विक्रांतम साल पोतमगतम स्मृता शांतम गुरुवाक्य करम सदा बाल्येप्यतुकर्मा प्रियवाक्यम अमत्सर महोत्साह महाबा दीर्घराजीवोचन भक्ता दात न च नीचासारिण कृतज्ञ ज्ञान सम्पन्न कृताश्रमर्ति युद्धाभिन नृत्य देशतायवर्धन स्वेशा प्रियहित युक्त मितृण पितृण नचा न पूर्व प्रहृता नट्ट संभ्रभम यदि पुत्र न पश्या या साधन जिसके केश कोमल और घुंघ्राहे ये दोनों नेत्र मृग छोने के समान चंचल थे जिसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान और शरीर नूतन साल वृक्ष के समान ऊंचा था जो मुस्करा कर बातें करता था जिसका मन शांत था जो सदा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता था बाल्यावस्था में भी जिसके पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी जो सदा प्रिय वचन बोलता और किसी से ईर्षा द्वेश नहीं रखता था जिसमें महान उत्साह भरा था जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और दोनों नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर एवं विशाल थे जो भक्तजनों पर दया करता इंद्रियों को वश में रखता और नीच पुरुषों का साथ कभी नहीं करता था जो कृतज्ञ ज्ञानवान अस्त्रविद्या में रंगत युद्ध में मुंह न बोलने वाला युद्ध का अभिनंदन करने वाला तथा सदा सदाशत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था जो स्वजनों के प्रिय और हित में तत्पर तथा अपने पितृकुल की विजय चाहने वाला था संग्राम में जिसे कभी घबराहट नहीं होती थी और जो शत्रु पर पहले प्रहार नहीं करता था अपने उस पुत्र बालक अभिमन्यु को यदि मैं नहीं देखूंगा तो भी यमलोक की राह लूंगा रथे गण्यमेश गणित तम महारथम मैयाध्युण संख्ये तरुण बाहुशालीनम प्रद्युश्य प्रिय नि केशव से मम वच यदि पुत्र पशा याम साधनम की गणना होते समय जो महारथी गिना गया था जिसे युद्ध में मेरी अपेक्षा जोड़ा समझा जाता था तथा तो अपने भुजाओं से शोभित होने वाला जो तरुण वीर प्रद्युम्न को श्रीकृष्ण को और मुझे भी सदैव प्रिय था उस पुत्र को यदि मैं नहीं देखूँगा तो यमराज के लोक में चला जाऊँगा सुनसम सूललाटान स्वक्षत्य तिरय जिसकी नासिका ललाट प्रांत नेत्र भौह तथा ओष्ठ ये सभी परम सुंदर थे अभिमन्यु के उस मुख को न देखने पर मेरे हृदय में क्या शांति होगी तंत्री स्वन सुखम रम्यम पुस्को किलध्वनि असिन्वत स्व तृदय श अभिमन्यु का स्वर वीणा की ध्वनि के समान सुखद मनोहर तथा कोयल की काकली के समतुल्य मधुर था उसे न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी रूपम चा प्रतिम तस्त्रिदापी दुर्लभम अपश्य तो ही वीर का उनके रूप की कहीं तुलना नहीं थी देवताओं के लिए भी वैसा रूप दुर्लभ है यदि वीर अभिमन्यु के उस रूप को नहीं देख पाया तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी अभिवादन दक्षम तम पितृणाम वचने नाद्याहम यदि पश्च्या का शांति हृदय प्रणाम करने में कुशल और पृथ्वी वर्ग की आज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि आज मैं नहीं देखता हूँ तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी सुकुमार सदावीरो महारह शोचित भूमनाथ वे नाथवताम नूनमतांबर जो सदा बहुमूल्य सैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था वह सनाथ वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है शयानम समुपास पुरा परम शिवा शिवा आज से पहले सोते समय परम सुंदरी स्त्रियाँ जिसकी उपासना करती थी अपने छत्रविक चत्व अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारी ने बैठी होंगी यह पुरा बोध्यते सुगध बंदि भी बोधअ्यतम ऊनम स्वापदाभिकृत स्वरय जिसे पहले सो जाने पर सूत मागध और जन जगाया करते थे उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक जंतु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे छत्रछायासमुचि तस् तद्वदनम शुभम नून मध्य रजोध्वस्त रणरे क्यों उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था परंतु आज युद्धभूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर देगी हा पुत्र का सतत पुत्र दर्शने दर्शन भाग्य ही ना हाँ पुत्र, मैं बड़ा भाग्यहीन निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे नहीं होती थी तो भी काल आज बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर ले जा रहा है सात संयम सदा सुतनाम ग स्वाभार्भाषिता रम्य विराजते निश्चय ही वह सयमणिपुरी सदा पुण्यवाणों का आश्रय है जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्भाषित हो उठी होगी नो नम वै वस्वत वरुणस्यातिथि सतक्रतु धने प्राप्त अर्च भी अवश्य ही आज वैवस्वतम वरुण इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीर को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे एवं विलप्य बहुधा भिन्न पोतो वरी यथाम दुखे न महता बिष्टो युधिष्ठिर इस प्रकार बारंबार विलाप करते करके टूटे हुए जहाज वाले व्यापारी की भांति महान दुख से व्याप्त हो अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा कदनम कच्चित सकनम करुनंदन स्वर्ग तोभिमुख संख्य युद्यमान सब कुनंदन क्या उन श्रेष्ठ वरों के वीरों के साथ युद्ध करता हुआ अभिमन्यु रणभूमि शत्रुओं का संहार करके सम्मुख मारा जाकर स्वर्गलोक में गया है स नूनम बहुत युद्धमान नषभ असहाय असहात्मा ध्रुवम अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ एवं सावधानी के साथ प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा विद्यमान सरय शिक्षयि कर्ण द्रोड़ कृपादिपि नाना िंग सुधाग्रह मम पुत्रोलचेतन इहमेश परत्रण पीतेति स पुनः पुनः बिलपन्म मंडे नृसै पाति जब कर्ण द्रोण और कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा और उसकी चेतना मंद होने लगी होगी उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए यह कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा अथवा मत् प्रसूत माधवस्य जो माधवस् च समूत न चम वक्त मर्ति अथवा मेरा पुत्र श्रीकृष्ण का भांजा था सुभद्रा की कोख से उत्पन्न हुआ था इसलिए ऐसी दीनतापूर्ण बात नहीं कह सकता था वज्रसारमय हृदय सुदृढ़ तो दीर्घ बाहुम रक्ताक्ष नि मेरा हृदय अत्यंत सुदृढ़ वज्रसार का बना हुआ है तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहू मनु को न देखने पर भी यह फट नहीं जाता है कथम बाले महेश्वासा निशंसा मर्म स्वस्त्रीए वासुदेव से मम पुत्रे क्षिपन्थरा उन क्रूर कर्मा महान धनुधर ने श्रीकृष्ण के भाजे और मेरे बालक पुत्र पर मर्मभेदी भेदी बाणों का प्रहार कैसे किया यो माम मदीना आत्मा मदीनात्मा प्रत्युदगम्याभिनती उपायतम निपुन हवा न पश्य जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था वह अभिमनु आज मुझे क्यों नहीं देख रहा है नौनम स पाचिता शेते धरण्याक्षित शोभे आदित्य निश्चय ही ने उसे मार गिराया है और वह खून से होकर धरती पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से से नीचे गिराए हुए सूर्य की की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि शोभा बढ़ा रहा है अनुसोचां सुवद्राम अनुसोचा पुत्र श्रुवा सोकार मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है जो युद्ध से मुंह न मोटे वाला अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर हो प्राण त्याग देगी सुभद्रा अब्शते किम मभिमन्यु अच्छी द्रौपदी चैव दुखारते तब्सा किम तुम अभिमन्यु को न देख कर सुभद्रा मुझे क्या कहेगी द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्तालाप करेगी इन दोनों दुख कातर देवियों को मैं क्या जवाब दूंगा वज्रसार में अमो नम हृदय निश्चय ही मेरा हृदय दृष्टि का बना हुआ है जो शोक से कातर हुई बहू उत्तरा को रोती देखकर देकर सहसों में विदीर्ण नहीं हो जाता मयासुत युजुस्प कृष्ण वीरा अनुपालभ मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्रपुत्रों का सुना है और श्री कृष्ण ने यह भी सुना है कि उन कौरव वीरों को इस प्रकार दे रहा था महाराथा कि पांडव दृश्यता बलम यजस्सु कह रहा था धर्म को न जानने वाले महारथी कौरवों अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो कल पांडवों का बल देखना विप्रियम कृत केशवाजुन जो मृदे सिंह बन प्रियता शोक काल उपस्थित रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारी शोक का अवसर उपस्थित है ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर रहे हो स्याद तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा तुम लोगों ने घोर पाप किया है उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है उपन्वित राजा धित्राष्ट्र की वैश्य जाति पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युसु कोप और दुख से युक्त हो कौरों से उपरयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है किमर्थ में तया कृष्ण हरणे मम अधा क्षमता नहम क्रूरा तदा सर्वान्मारथान श्रीकृष्ण आपने रथ क्षेत्र में ही यह बात मुझसे क्यों नहीं बता दी मैं उसी समय उन समस्त क्रूर महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता संजय उवाच पुत्र शोकाज सागृह वादेवस्त पुत्राधिमी मित्र कृष्णा तीव्र शोक समन्वत संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और शोक उन्हें संतप्त कर रहा था भगवान बोले मित्र ऐसे व्याकुल न हो सर्वे पंथा अनिवर्तिम क्षत्रिया विशेषेण ये शाम युद्धे न जीविका युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी सूरवीरों का यही मार्ग है विशेषतः उन क्षत्रिय को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है इस मार्ग से जाना ही पड़ता है ऐसा वही युद्ध मना शूराणाम अनिवर्ति वीता सर्वशास्त्र गतिरमतिमता बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वीर जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते हैं उन युद्ध सूर सूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रों ने यही गति निश्चित की है ध्रुवम ही युद्धे मरण शूराणाम अनिवर्ति गत पुण्य कृताम लोकान अभिमंड संशय पीछे पैर न हटाने वाले सूर सूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यभावी अवश्यम्भावी है अभिमन्यु पुण्यात्मा परसों के लोक में गया है इसमें संशय नहीं है संग्राम में अभिमुखो मृत्यु प्राप्त यादित मानत दूसरों को मान देने वाले भरतश्रेष्ठ संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए दीर्घ को मृत्यु की प्राप्ति को यही संपूर्ण शूर वीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है सच हत्वा ने सीरा में महाबली वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिल संग्राम में सन्मुख मृत्यु प्राप्त की है माषु पुरुष व्याघ्र पूर्व स धर्मकृत धर्म शोक न करो प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है इमेते भ्रातर सर्वे दीना भरत सत्तम तय शोक समाविष्टे नृपा श्री हर श्रेष्ठ तुम्हारे शोका कुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेशगढ़ तथा तथा दीन हो रहे हैं एकता बचसा सामना समय विदतम वेदिते न शोक कर मानद इन सबको अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए एवं आश्वासित पार्थ कृष्णनाद्भुतकर्माण तथो अब्रवीत तदा भ्रत सर्वान् पार्थ सगदान अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहाँ गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले स दीर्घ बाहुंसो दीर्घराजी बलोचन अभिम यथा वृद्ध तथा मोटे कंधों बड़ी भुजाओं तथा तो कमल विशाल नेत्रों वाला अभिमंडु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था वह सभ वृत्तांत में सुनना चाहता हूँ सनाग संदन हयान दक्ष ध्व निम संग्रामेशानुबंधास्तान मम पुत्रस् वैर कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वैरी अपने हाथी रथ घोड़े और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मरे द्वा, मेरे द्वारा माल डाले गए कथम च वकृतास्त्रण सर्वेश ग्रिना आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में हथियार लिए हुए थे सुभद्रा कुमार मन्यु साक्षात भद्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था यद्यव यद्यम्ञास रक्षणे मम पुत्रस्य पुत्र पांडपंचाला तथ यदि मैं ऐसा जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता कथम च वो रथस्थान सर्वर्षाण नीतोभिमंडो निधन कदर्थी कृत्य वह पर आप लोग रथ पर बैठे हुए भाडों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेल ना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला अहो वह पौर समनासी नोसी पराक्रम समरे अहो आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है क्योंकि समर समरभूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया um आत्मानम एव गर् जद हम वही सुदुर्बला गया निर्या तो भीरुन मैं अपनी ही निंदा करूंगा क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल डरपोक और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर भी मैं अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया आहो स्विद भूषणार्था वर्म वाचस्सु वक्तुम संसद्सु मम पुत्र अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए है मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए है एवं मुक्त वाक्यम तिश्चापरासी कनचि प्रथमीक्षित ऐसा कहकर फिर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए उस समय कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सका तमंतकमिव क्रुद्धम निःस्वसतमुह पुत्र शोकाभंतम अश्रुप के समान कुपित हो बारंबार लंबी बार छोड़ रहे थे उस समय पुत्र से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी न भाष तुम शक्नुवंते द्रष्टुमत अन्यत्रुदेवाद ज्येष्ठा पांडुनंदना उस अवस्था में वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण अथवा जेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी न तो उनसे कुछ बोल सकते थे और न तो देखने का ही साहस करते थे थर्वास्वस्था हिताभर्जुन स्व बहुमान प्रियवाच तावेनम वक्त मरहत श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितयसे और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था अतः तो वे ही दोनों उनसे उस समय कुछ कहने का अधिकार रखते थे तसस्त पुत्रशोकनाजीवलोचन क्रुद्धम राज वचनम अब्रवी तदनत मन ही मन पुत्रशोक से पीडित हुए क्रोध भरे कमलनयन अर्जुन से राजा युधित्त ने इस प्रकार कहा द्रोण कह महाभारती द्रोणपर्वणि प्रतिपर्वणि सप्तती दिसप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण प्रभु के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन को अर्जुन गोप विषयक बहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ